आज 24 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले रविवार को हमने यहाँ पर आश्रम में फूलों की होली का कार्यक्रम रखा था जो आप सब के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से सम्पन्न हुआ उसके लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद और माँ देवी जी ने श्रीनगर से कुछ किताबें भेजी हैं जो उन्होंने पब्लिश करवाई हैं वो किताबें 20 संख्या में भेजी प्रत्येक किताब का मूल्य दो सौ है जो भी लेना चाहे वो श्री चंद्रभूषण जी को दो सौ जमा कराकर अपनी प्रति ले सकती माता से मैंने पूछा था कि ये किताबें क्या करना है मैंने बताया था कि ये दो सौ लेके प्रति सदस्य को देना है और वो जो पैसा एकत्रित होगा उस पैसे को आश्रम के अकाउंट में ही रखना है जब कोई अन्य साहित्य खरीदने की आवश्यकता होगी तो उसी के लिए उसका उपयोग करना है वो पैसा उनको नहीं चाहिए तो हम सब माता जी को धन्यवाद देते हैं और इस बारे में जो भी आगे बात करना चाहें चंद्रभन भैया से बात करें अब तक विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन करते हुए छह धारणाओं का अध्ययन कर चुके हैं तो आज हम पांचवी और छठी धारणा को संक्षेप में समझ के सातवीं आठवीं और नवी धारणाएँ जिनके नोट्स आपको अभी वितरित कर भी दिए गए हैं वो हम आज चर्चा करेंगे उन पर और चूँकि हमारे बीच दो नए सज्जन उपस्थित हैं आश्रम पारिवारिक ओर से आपका दोनों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के आशीर्वाद से सब विधियाँ का अध्ययन करते रहे हैं। हम यहाँ एक ग्रंथ जिसको हम विज्ञान भरो कहते हैं अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भरो वो ग्रंथ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं इसमें उस अनुभव को प्राप्त करने के एक सौ ब्यारह विधियाँ दी और उनको धारणाएं क्या कहते हैं ये वो धारणाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर स्थित परमेश्वर का सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं इसमें बातें कम और करना ज़्यादा है दो बात होती है कि आप विस्तार तो से बता दो किसी को कि पानी में कैसे उतरते हैं कैसे तैरते हैं बढ़िया डिजाइन बना समझा दो डायग्राम बना समझा दो कि कैसा तैरा जाता है किस तरीके से अपने शरीर पर संतुलन बनाया जाता है लेकिन हो सकता है कि कितना सब चिल्लाने के बाद जो चिल्ला रहा है उसको तैरते ही नहीं आता यह भी संभव क्योंकि तैरना अलग चीज़ है और तैरने पर भाषण देना बोल ऐसे ही कि हम किसी भी बारे में कह सकते हैं कि कार को अच्छे से कैसे चलाइए तो उसकी थियोरेटिकल जानकारी आप लाउड स्पीकर पर चिल्ला के बोल सकते ऐसे करिए ऐसा लेकिन हो सकता है उसको कुछ कार कभी उसने चलाई ना हो तो हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुभव की सिर्फ बातें नहीं करेंगे हमको वो सीधा सीधा अनुभव प्राप्त करना है क्योंकि हम यहाँ जो साहित्य पढ़ते हैं उसका साहित्य के दो हिस्से हैं एक है वर्णनात्मक साहित्य जिसमें परमेश्वर क्या है सृष्टि क्या है सृष्टि कैसे बनी उसका लालन पालन कैसे होता है कैसे वो वापस जिस शिव से प्राप्त बाहर निकली थी वापस उसी शिव को समा जाता ये वर्णनात्मक उसका पहलू है दूसरा उसका पहलू है कि हम उस बात को हृदय में उतार लें और वो हमारे समझ में आ जाए वो उसका व्यावहारिक पक्ष है जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और इस दूसरे व्यावहारिक पक्ष के बगैर मात्र बात करने का कोई मायना नहीं पहली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बारे परमेश्वर कैसा है शिव के क्या पहचान है उसने सृष्टि का निर्माण कैसे किया ये जो कुछ है उसी से निकला है क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो बोलते हैं ईट कहाँ से लाना है सीमेंट कहाँ से लाना है लोहा कहाँ से ख़रीदना है ठेका किसको देना है ऐसा विचार करता जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई उसके लिए इस प्रकार का विचार करना संभव ही नहीं था क्योंकि उसके सेवा कोई दूसरा था ही नहीं वो ठेका किसको देता कि भाई चंद्रमा तुम बना लो, सूरज तुम बना लो, तारे तुम बना दो धरती तुम बना दो ऐसा वो किसी और को ये जिम्मेदारी देना उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि वो अकेला ही था इस बारे में कोई दो मत नहीं है सभी आध्यात्म के रस्य के जानते हैं उपनिषद भी कहता है गीता भी कहती है काश्मीर में शिवदर्शन भी कहता है कि वो अकेला ही था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था तो अस्तित्व का नाम ही शिव अस्तित्व यानी जो था हम कहते हैं कि हम हैं कोई है ऐसा जो अपन ये कहे कि मैं नहीं हूँ हम जानते हैं कि हम हैं ये जो हैं बोलते हैं ये हैं ही शिव जब हम कहते हैं कि धरती है मतलब ये शिव मैं हूँ मतलब मैं शिव किसी भी चीज़ का जब अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं उसी क्षण हम उसकी शिवत्वता का तस्दीक कर देते हैं कि हाँ वो शिव है क्योंकि है का नाम ही शिव है और शिव का नाम ही है जो कुछ है समय है अंतरिक्ष है चंद्रमा है सितारे हैं मैं हूं तुम हो अच्छा है बुरा है जो कुछ है वो शिव है क्योंकि हम जिसके अस्तित्व तो को स्वीकार करते हैं वो शिव तो विज्ञान भैरव कि पहले हमने पढ़ा था कि हमको पानी में कैसे तैरना कैसे पांव हाथ मारना कैसे कूदना कैसे अपना संतुलन बनाना अब ये विज्ञान भैरव वास्तव में आपकी तैरने की परीक्षा वो कहता है कि आपको कैसे तैरना जैसे हमने खूब पढ़ लिया कि बद्रनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो मूर्ति कैसे रंग की है कैसी है वहाँ कैसा दीपक चलता है कैसा मौसम है कितना भी पढ़ सकते हैं पर जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हम उसके वास्तविक स्वरूप को अपने स्वयं की इंद्रियों से देखते हैं अपने स्वयं के अंतकरण में उसकी आनंद लेते हैं तो वही फर्क है विज्ञान भैरव उसका प्रायोगिक पहलू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसके द्वारा हम उस अनुभव को कि हम शिव हैं उस अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे अब जैसे हम कह सकते हैं कि जब शिव है तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता ये तो हमको दरी दिखाई दे रही है आप कहते हो तो शिव कुर्सी दिखाई देती है आप बोलते हो शिव ये इंसान दिखाई देता है हम कहते हैं कि शिव तो ऐसा तो ये भेदपूर्ण नजरिया क्यों है सत्य है कि जो है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी आंखों के सामने परमेश्वर की माया शक्ति का पर्दा है हम सत्य को नहीं देख पाते हम शिव हैं लेकिन हम रोते रहते हैं हमको ये दुख है हमको ये परेशानी है हमारे ये समस्या है हमेशा सतत हमारी जिंदगी रुदन में बीतती है शिकायत करते बीतती कभी हम क्षण भर को प्रसन्न होते हैं लेकिन तत्ण हमारी प्रसन्नता वापस हो जाती है फिर हमारे शिव तोता गई कहाँ होते हुए हम रोते क्यों ये संसार के स्वामी हैं फिर हम क्यों रोते हैं ये रोने का कारण यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित हैं हम नहीं जानते कि हम कौन हैं इसलिए हम उसको मंदिरों में ढूंढते हैं मस्जिदों में ढूंढते हैं गुरुद्वारों में ढूंढते हैं नदियों में ढूंढते हैं तीर्थों में ढूंढते हैं ऋषियों ने कहा है कि ये जो हमारी खोज है आरंभिक रूप से बाहर खोज तीर्थों में गए ढूंढने को यह आरंभिक खोज भी उचित इससे कम से कम हमारे हृदय में एक प्यास तो प्रबल होती कि हम कुछ है जो खोज रहे हैं यानी रोटी कपड़ा मकान से हटके कुछ खोज रहे हैं ये तो सब खोजते हैं कुत्ता भी खोजता है कि रोटी मिल जाए तो खा लो चिड़िया भी खोजती है कि कहीं दाने मिल जाए तो मैं भी खा लूं मेरे बच्चों को भी खिला दूं तिनका मिल जाए तो घोंसला बना लो वो तो हम भी करते हैं इससे हट जब हम कोई प्यास पैदा होती है वो प्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी प्यास का परिणाम हमारे मानव जीवन की सार्थकता में समाप्त होता है मानव जीवन की सार्थकता तब है जब हम इस जन्म जन्म में मात्र शरीर से इतर कुछ काम करें शरीर के कार्य क्या हैं बच्चे पैदा करना उसको जीवन को रक्षा करना भोजन करना और अपना अहंकार सिद्ध करना कि मैं हूँ दूसरों से बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करना कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ बस ओसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन जब हम तीर्थ जाते हैं मंदिर जाते हैं पवित्र नदियों में स्नान करते हैं कोई अनुष्ठान करते हैं कोई उपवास करते हैं आरंभिक रूप से इनका महत्व तो है उनका महत्व तो यह है कि हम एक खोज में लग जाते हैं हमारी गलती तब होती है कि हम इस प्रयास को छोड़ने को राजी नहीं होते हम कहते हैं कि हम तो 11 चक्कर गंगा जी हुआ है अगर गंगा जी में जाने से आपको कुछ प्राप्त तो होना था तो एक ही बार अगर आपके हृदय के अंदर बद्रीनाथ जी की मूर्ति बसनी थी तो एक ही बार में बसती। अगर आपका कल्याण सप्ताजी सुनने से होना था एक ही बार सुनने में हो जाएगा लेकिन अगर हम सतत उसका श्रवण करेंगे तो भी फायदा है। हमारा कुछ ना कुछ कल्याण होगा हमारा भावना प्रबल लेकिन अंतहीन सिलसिला नहीं चल सकता क्योंकि इस सिलसिले को कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि हम जब तक उसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे अपने हृदय में स्थित शिव को स्वयं महसूस करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम एक भवर में गोल गोल घूमते जाए हम क्या करते हैं कि कुछ काम करते हैं जो हमारे ऋषियों ने कहा लेकिन आधे बात सुनते हैं उन्होंने कहा उपवास करिए हर एक वर्ण कुल या संप्रदाय के अनुकूल कोई ग्यारस करता है कोई प्रतिपदा करता है कोई प्रदोष का व्रत करता है कोई अमावस्या पूर्णिमा का व्रत करता है कोई गुरुवार व्रत करता है तो वो कहते हैं कि आप ये करिए जब आप गृहस्थ हैं तो करिए ब्रह्मचर्य में हैं तो करिए गृहस्थ की परिभाषा यह 25 से 50 वर्ष, 50 के बाद बोलते 50 से पिछहत्तर जो आपकी उम्र है वो वान आश्रम की उम्र है उस उम्र में आपको तो नहीं मिलता हम तो 25 साल से उपवास करते हैं इसको छोड़ ही नहीं हम तो हर साल बदलना जाते हैं हम तो इस साल भी जाएंगे वो कहते हैं यहाँ गलती है हमने जो अपनाया है साधन उस साधन को छोड़ना पड़ेगा जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कितनी मुश्किल से टिकट मिला हो सीट बड़ी मुश्किल से मिली हो लेकिन दिल्ली आने के बाद में तो सीट से उतरना ही पड़ेगा आप बोले कि हम तो अभी छिपके रहेंगे सीट हम बहुत प्यारी है तो फिर ये हमारा मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा यही हम गलती करते हैं उपास करना बुरा नहीं है तीर्थाटन बुरानी है अनुष्ठान बुराने है पवित्र नदियों में स्नान बुराने है लेकिन उससे अटके रहना बुरा है वो एक साधन की तरह हम उपयोग करते हैं हम समझते हैं कि उपास ही भगवान है तीर्थ ही भगवान है मूर्ति भगवान है, ऐसा नहीं है वो चीज़ें आरंभिक रूप से आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आकर्षण उसके प्रति प्यास पैदा करने के लिए साधन की तरह ऋषियों ने उसकी इजाजत दिखी लेकिन उस साधन को साध्य मत समझ हम जिस साध्य की बात करते हैं वो साध्य हमारे भीतर उसको बाहर खोजेंगे कभी नहीं मिलेगी जैसे कस्तूरी व्रक बाहर खोजता रहता है कि कहाँ से सुगंधी आ रही है अखिले शहर में घूमे है जंगल में घूमे आता भटक जाता है लेकिन उसको उस सुगंधि का स्रोत नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता कि वो सुगंधि उसके अंदर से आ रही है वो खुद के भीतर खोजने के लिए एक एहसास चाहिए एक समझ चाहिए वो शांत बैठ के मिल सकता है अब भागना बंद करना पड़ेगा ऐसा ही विज्ञान भैरव है जो सीधे सीधे उस एहसास की बात करता है कि जो आपके भीतर शुरू है भाग बंद करिए भाग दो तरह की होती है शरीर की भागदौड़ होती तीरथ गए मंदिर गए इधर गए उधर गए वो शांत करिए फिर एक दिमाग की भागदौड़ होती है कैसा होगा भगवान का मिलेगा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा जीवन नष्ट तो नहीं हो जाएगा ऐसा तो नहीं नष्ट होने के पहले मेरा काम नहीं बने ये विचारों वाली भागदौड़ भी दो तरह की होती है एक संसार की ऐसा नहीं हो मेरा काम अधूरा रह जाए मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो मेरे छोरे की नौकरी न लगी उसके पहले मैं मर जाऊँ मेरी पत्नी का क्या होगा तो ये जब हम विचारी भागदौड़ करते हैं ये संसार की लेकिन एक विचारी दौड़ तब होती है जब हमको ऐसा लगता है परमेश्वर को हम अनुभव करें बिगर चले जाएं मनुष्य बने हैं लेकिन मनुष्य योनि में होने वाले जो हमारे नितांत आवश्यक कर्म है उनको करें बिघर चले जाएं जो हमारी वास्तविक जवाबदारी है मनुष्य होने के नाते उस जवाबदारी को निभाने के पहले इस दुनिया से चले जाएँ ऐर जो है हमारा वही आध्यात्मिक वही हमको परमेश्वर की राह दिखाई तो उस बात को ध्यान में रख के हम इस आश्रम में उसके आगे की बात करते लेकिन हम सबको ले कर चलते कोई ऐसा नहीं है कि हमसे छोटा है या वो मूर्ख है कोई मूर्ख नहीं है कोई छोटा नहीं है सब एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर की ओर आ रहे हैं जैसे गीता जी में उन्होंने बताया था कृष्ण ने कि सब उनके उदर में समाते जा रहे हम भी एक उड़ान पर है और उसीधे उसको उधर में समझ आए ऐसे सब समा रहे हैं। कोई पीछे है कोई आगे है यहां पर हम उस आरंभिक प्रयास के आगे की बात करें लेकिन उस आरंभिक प्रयास के महत्व को भी समझते हुए हम आगे की बात क्योंकि आरंभिक प्रयास ही वर्तमान स्थिति तक इंसान को ला सकते इसमें एक बात और समझने लायक है कि जीवन की सीमा का कोई महत्व नहीं अगर जीवन समाप्त तो हो जाता है तो भी अगले जीवन में हमारा प्रयास जारी रहेगा जैसे इस जीवन में हमने सोचा हमारी दुकान आधुनिक रह जाए छोरे का भाव नहीं हो और ऐसा नहीं हो कि मर जाऊँ मेरी पत्नी का क्या होगा खिलाने से मेरे को धन लेना है कहीं उसको ले बगर नहीं मर जाऊँ तो ये प्रयास अगले जन्म में जारी रहेगा वही सांसारिकता जो हम लेके मरेंगे वही वासना अगले जन्म का कारण बनेगी अगले जन्म में शरीर दिलवाएगी और अगले जन्म में वो परिस्थितियां पैदा करेगी जब हम इस प्रयास को आगे बढ़ा देंगे जिससे पैसे लेना है उससे ब्याज सहित लेंगे जिसको देना है उसको ब्याज सहित देंगे और एक काव्यात्मक न्याय है हमने किसी का दिल दुखाया है तो वहाँ हमको दुःख प्राप्त होगा किसी को सुख दिया है तो हमको सुख प्राप्त होगा लेकिन अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा योग की यात्रा अधूरी छूट जाए तो ये तो संसार की बात होगी संसार की वासना अधूरी छूटी थी तो संसार की दिशा में अगर हम भागते भागते मर जाते हैं तो अगले जन्म में हम फिर संसार की दिशा में भागते हुए पैदा होते हैं और उस दिशा को जारी रखते हैं लेकिन जो हम संसार की दिशा से पलट गए दुनिया से दूसरी उल्टी दिशा में चलने लगे हमने जिसको आगे पीछे संसार को पेट दिखानी थी जीते जीवी पेट दिखा उस स्थिति में केंद्राभिमुख होकर केंद्र की ओर चलते वक्त अगर हम अपने शरीर को त्याग देते हैं अभी केंद्र नहीं आया अभी ईश्वर का एहसास ठीक से नहीं हुआ वो फिर भी शरीर छूट गया तो तो हमको श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसके बाद तुम योग भ्रष्ट हो लेकिन तुम नष्ट नहीं हो जाओगे अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं इसके बाद में योग भ्रष्ट व्यक्ति न घर का न घाट का न तो उसको संसार मिला न तुम मिले तुम मिले ही नहीं बेचारा जीवन भर रटता रहा परमेश्वर का रास्ता देखता रहा न परमेश्वर मिला उसको एहसास ही नहीं हुआ परमेश्वर का और सारे संसार वालों ने गालियाँ दी कि साला काम नहीं करता इतना अच्छा अवसर मिला था धन कमाने का तो उसने कमाया नहीं दो दुकानें थी तीसरे लगा लेता तो वह करोड़पति बन जाता कितना समझाया दुकानें लगे क्यों कि उसका हृदय परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो गया था इसलिए संसार की दुकान फैलाने में उसको कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी पेट भर रहा है काम चल रहा है कपड़ा मिल रहा है मकान है मेरा घर का और क्या करूँगा मैं उसके बाद अगर कोई अंत नहीं है सुासना का जितना भी बढ़ा लूँगा साम्राज्य कुल मिलाकर मुझे तो परमेश्वर की तरफ मोड़ना ही पड़ेगा और जितनी दूर चले जाऊँगा तो लौटने का रास्ता उतना बड़ा हो जाएगा ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो संसार से दूर जाने लगता है लोग उसे उलाने देते हैं कि क्या कर रहे हैं अभी आपका बच्चा यहाँ आने लगता है पच्चीस साल का तो आप बोलोगे अरे भैया अभी क्या आश्रम नाम खाकर को काम धंधा करना है वो ये नहीं जान रहे हम कि जो धंधा काम करेगा वो भी बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से और बहुत आध्यात्मिक तरीके से करेगा वो धंधा भी पूजा की तरह करेगा क्योंकि उसके हृदय में जब परमेश्वर के प्रति प्रेम जाग जाता है तो जो भी करेगा रोटी भी खाएगा तो उस मोहब्बत से खाएगा बात भी करेगा तो उस मोहब्बत से करेगा धंधा भी करेगा तो उसी मोहब्बत से करेगा लेकिन उसके काम धंधा खाना पीना सोना उठना जागना हर कारण में ईश्वरीय झलक दिखाई देगी इसलिए कोई ऐसी उम्र नहीं है कि इस उम्र के बाद में आपको परमेश्वर की याद आना चाहिए कि उसके बाद में हमको ऐसा करना चाहिए ये हम किसी भी उम्र में आरम्भ कर सकते हैं इसलिए आरम्भ करने की कोई उम्र नहीं जब हम परमेश्वर की दिशा में आने का प्रयास शुरू कर देते हैं ये हमारे जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सिर्फ हमारे जीवन की दिशा बदल दें हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि परमेश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा इस जीवन में केंद्र तक आएंगे कि नहीं आएंगे वो एहसास मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हमारे जीवन की दिशा बदल दी अब हमारा एक जन्म हो दो दस बीस कितने भी जन्म बाकी हर जन्म में हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी अगर हमारी दुकान वाली यात्रा आगे बढ़ाना है तो हो सकता है अगले जन्म में तीन के बजाय पांच दुकानें कर हो सकता है फैक्ट्री खोल हो सकता है बड़े अरबपति सेट बन जाए लेकिन उसके बाद में और वासनाएं शांत नहीं होगी तो और आगे बढ़ती जाएगी वो वासना लेकिन अगर हम केंद्र की ओर परमेश्वर की ओर मुखातिब हो गए हैं अंदर की ओर केंद्र की ओर आने लग हैं तो कृष्ण कहते हैं कि वो योग भ्रष्ट अगले जन्म में परमेश्वर की दिशा में अपने बहुत कम उम्र से ही आने लगेगा और बनात उस दिशा में धकेल दिया जाएगा मतलब लाख उसके घर में माहौल ऐसा हो कि खूब दुकानदारी चलती हो खूब संसारिक वातावरण हो लेकिन उसके बावजूद वो बनात उस दिशा में धकेल दिया जाएगा हृदय में उसके परमेश्वर के प्रति प्रेम जन्मजात हो जाएगा आप कहेंगे कि यार हमारे घर ऐसा कुछ नहीं पर भगवान यानी कि उसका तो मान उसी चीज में लगता है वो आध्यात्म पढ़ता है गीता पढ़ता है उपनिषद पढ़ता है राहण पढ़ता है संतोष से सत्संग करता है पता नहीं क्या है उसको कहाँ से लग गई ये पूर्वजन के संस्कार हैं वो पूर्वजनमन में अपनी दिशा बदल के आए तो यहाँ पर हमारा आश्रम हम कहते हैं कि परमेश्वर करें हमको इसी जीवन में मिल जाए लेकिन न भी मिले कम से कम हमारी दिशा तो बदल जाए हमारी दिशा तो ईश्वरोन्मुख हो जाए ईश्वर की तरफ जाने वाली हो जाए बाकी तो फिर वही हाथ पकड़ लेगा संभाल लेगा तो हमको परमेश्वर के एहसास के लिए पहले हमें जानते हैं जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है उसका स्वरूप कैसा है उसके बाद जो अब तक हम ये साहित्य यहाँ पे हमने पिछले छः साढ़े छः साल में पढ़ा उसमें इन सब के बारे में पढ़ा परमेश्वर को उनको भी समय समय से फिर पढ़ सकेंगे उसमें कहीं अंत नहीं है उन चीज़ों का क्योंकि हम तो ये एक सतत प्रक्रिया है जब तक हमारे हृदय के अंदर क्षमता है हमारे हाथ पैर में क्षमता है हम ये काम करते चलेंगे वो कब हाथ पकड़ लेगा हमको नहीं मालूम तो यहाँ हमारे विज्ञान भैरव की जो धारणाएँ हम पढ़ते हैं उसमें एक सौ परमेश्वर शिव ने माँ पार्वती को बताई माँ पार्वती ने पूछा कि मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया आपके सारे शिव शास्त्रों का अध्ययन किया मैंने सारे दर्शनों का अध्ययन किया पर हे प्रीतम भले आप मेरे हृदय की इच्छा पूरी नहीं मेरे को शांति नहीं मिली मेरे समझ में अभी भी नहीं आता कि आप त्रिशरो स्वरूप हैं या आपका रूप चौसठ योगियों की तरह है या आप के रूप में वास्तव में आप क्या हैं वो प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं कि आप क्या हैं क्योंकि हमने कई शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान ऐसा है भगवान वैसा है भगवान के इतने रूप हैं उसमें ग्यारह रूप हैं उसमें और इसके इक्कीस है? रूप हैं उसके चौंसठ रूप हैं ऐसे में तो क्या है वास्तव में इसका सत्य क्या है तो कहते हैं कि ये अत्यंत गोपनीय बात है लेकिन तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें वो गुहहीं से गुई गोपनीय बात बताता हूं माँ कहती है अंतस स्तर पर मैं सब जानती हूँ क्योंकि माँ और अलग तो है लेकिन मैं संसार के कल्याण के लिए मेफी भाषा में संसार की मुख्य भाषा में मेरे को तो सुनना है तुमसे कि बताओ कि तुम्हारा रहस्य क्या तब तो वो कहते हैं शिव कि मैं न तो ये भिन्न भिन्न तिशरो बहरो रूप चौंसठ रूप ग्यारह रूप ऐसा कुछ ये चीजें तो बच्चों को समझाने जैसे छोटे छोटे हम कहते हैं ना इतने ही धाम होना चाहिए इतने ही रूप होना इतने ही ज्योतिर्लिंग है तो वो बोलते हैं कि ये सब चीजें बच्चों को समझानी क्यों? क्योंकि आरंभिक रूप से जो लोगों को भिन्नता में संसार में रुचि है उनको ईश्वर में रुचि जचाने के लिए वहां पर भी भिन्नता बताना जरूरी है जैसे वो एक आदमी है वो सोचता है नहीं नहीं नहीं अलग अलग तरह के कुछ अपने हैं कुछ पराये हैं कुछ मित्र हैं कोई दुश्मन है, है कोई प्रतिस्पर्धी हैं कोई मेरे टाँग खींचता है किसी की मैं टाँग खींचता हूँ ऐसे संसार में तरह तरह के लोग हैं है ना और तरह तरह के स्थान हैं कोई ठंडा है कोई गर्म है कोई स्वदेशी है कोई विदेशी तो उसके दिमाग में तो संसार की भिन्नता भरी है तो ये सब कुछ शिव है वो उसके दिमाग में अभी नहीं आ रहा इसलिए परमेश्वर को भी वो भिन्न भिन्न रूपों में परोसना पड़ता है तब जाके वो परमेश्वर तक आकर्षित होता है लेकिन हे पार्वती इनमें से कुछ भी सकते नहीं जैसे दवा पिलाने के पहले माँ बोलती है बेटा दवा पीले दवा पीले फिर करके लड्डू दूंगी वो लड्डू तो ही नहीं गर्मा है फिर भी वो कहती है लड्डू दूंगी ये बच्चे को समझाने जैसी बात वो लड्डू की उपस्थिति जरूरी नहीं है लेकिन लड्डू की लालच से वो बच्चा दवा पी लेता ऐसे ही शिव कहते हैं कि मैं अपन बच्चे नहीं हूँ शब्दों से मेरा बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता मैं चैतन्य स्वरूप हूँ आपके भीतर जो चेतना है वो मैं हूँ और इसके अनुभव के लिए हे देवी में तुम्हें कुछ यौगिक धारणाओं के बारे में बताती तो वो बताते हैं कि जो हमारी श्वास चलती है वो श्वास इस शरीर को इस संसार में बनाए रखती इस संसार में चिपकाए है और वो प्राण जो इस श्वास को चलाता है वो प्राण एक तरफ इस शरीर को संभालता है और एक तरफ आत्मा को संभालता है दोनों के बीच में पुल का काम करता है क्योंकि जैसे ही प्राण छोड़ता आत्मा भाग जाती है आत्मा तो भागने को पूरी तरह तैयार है लेकिन बांध के कोम ने रखा है इस शरीर में प्राण प्राण इस आत्मा को इस शरीर में बांधे रखता है वो जैसे ही प्राण छोड़ता है आत्मा है। तो वो कहते हैं कि आपको श्वास के बारे में जब आप जागरूक हो तो आप वो ईश्वर का एहसास हो सकता है परमेश्वर का एहसास हो सकता है वो श्वास के बारे में कहते हैं जो बाहर जाती है श्वास उसको हम प्राण वायु बोलते हैं जो अंदर जाती उसको अपान बोलते जो हृदय तक जाती अपान हृदय में क्षण भर का विश्राम करके पलट जाती है और बाहर की तरफ तो आधा शांत बोलते हैं यानी नाक से बालांग की दूरी तक श्वास जाती है और वहाँ पर जाके फिर पलट जाती है तो जो प्राण गया वो अपान में बदल जाता है जो अपान गया अंदर प्राण में बदल जाता है ये इस तरीके से लगातार चलता है। ये ठीक वैसा है जैसे एक सोने का गहना है आपने उसको गलाया दूसरा गहना मान उसकी जिंदगी है फिर उसको गलाया फिर दूसरा यह न बना दिया इस तरह से लगातार प्राण अपान एक दूसरे में बदलते चल जाते आप इस पर जागरूकता जागरूकतापूर्वक ध्यान देंगे लगातार तो आपके हृदय में परमेश्वर का एहसास प्रबलता से महसूस दूसरा उन्होंने बावनी कुंभक और भीतरी कुंभक जहां पर के श्वास रुकते है उस बिंदु पर ध्यान देने की बात की तीसरे में उन्होंने बताया था कि सब कुछ संसार की तरफ आपकी आंखें चलती रहे लेकिन आपका ध्यान भीतर हो आँखें खुली है कान खुले हैं बाहर म्यूजिक बज रहा है हल्ला हो रहा है हो रहा है आप आंखों से आंखें खोल कर देख रहे हो आप निहार रहे हो संसार को सब कुछ इंद्रियां खुली हैं सब कुछ अपने अपने काम में लगी बाहर से बगीचे से सुगंधी आ रही है तो हम उसको सुगंध को मिल रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान न उस सुगंधी पर है न उस दृश्य पर जो हम देख रहे हैं न उस संगीत पर जो हम सुन रहे हैं न उस स्पर्श पर है जो हमारे चमड़ी पर लग रहा है वरन हमारा ध्यान कहाँ है हमारे भीतर भीतर डूबता चला जा रहा है भीतर के भी भीतर के भी भीतर हमारा ध्यान है एहसास करने वाला शिव है जो एहसास हो रहा है वो संसार है लेकिन उस संसार का एहसास करने वाला शिव तो हम उस एहसास करने वाले का एहसास करने की कोशिश करते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि निर्निमेशोन्वेष वर्जिता अंतरलक्ष्य है दृष्टि बाहर है और लक्ष्य भीतर है दृष्टि बाहर है और निर्निमेशोन्मेष वर्जिता है ना अपलग रूप से इस संसार को हम निहारते हैं वो उसके बारे में ये चित्र है तो कई सदियों पहले यहाँ पर महेश्वर में बनाया गया था धारणा को लेकर बनाया जैसे शिव भैरव स्थिति में है वो बाहर देख रहे हैं उनकी निगाह बाहर है वो शून्य में निहार रहा है, किसी एक चीज को नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ अगर मैं देखूं तो आप लगा मेरे को देख, को देख रहे हैं लेकिन हम जब वेकेंट में होता है जब हम सबको देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी भी चीज़ पर हमारा ध्यान भीतर कि देखने वाला कौन है तो इस तरह से शिव ध्यान दे रहे तीसरी धारणा है जब हम पूरा संसार को बाहर से देखते हैं और उसको देखने वाले को भीतर देखते हैं कि देखने वाला कौन है संगीत आ रहा है लेकिन हमको संगीत से मतलब नहीं संगीत सुन कौन रहा है अंदर स्पर्श हो रहा है लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं हाथ के अंदर है हमारे लड्डू रखा है लड्डू का स्पर्श हो रहा है लेकिन उससे हमको मतलब नहीं इस लड्डू का स्पर्श कर्न कौन कर रहा है किसको महसूस हो रहा है लड्डू हम कुछ खा रहे हैं मुँह में लेकिन हमको इससे मतलब नहीं कि हम खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं हमको इससे मतलब इसको खाने का स्वाद ले कौन रहा है स्वाद लेने वाला कौन है दृश्य को देखने वाला कौन है संगीत को सुनने वाला कौन है सुगंध को सुनने वाला कौन है इस, इस स्पर्श को एहसास करने वाला कौन है उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं यानी हम ये आँखें संसार को देख रहे हैं लेकिन आंखें तो मुर्दे की भी खुली रह सकती वो संसार को देखती है क्या देखती है लेकिन देखने वाला अंदर से चला गया जो संसार को देख इसलिए संसार को आंखें नहीं देखती संसार को कोई और है जो अंदर बैठ के ना आंखों के द्वारा देखता है इन कारों के द्वारा वो संगीत सुनता है इस जबान से वो स्वाद लेता है इस चमड़े से वो स्पर्श करता है इन पैरों से वो चलता है इस हाथों से जो काम करता है वो अंदर कोई दूसरा बैठा हुआ है उस करने वाले को हम एहसास करने का प्रयास करते हैं ये तीसरी धारणा है जिसमें हम शांत चित्र कहीं भी बैठ जाए राजवाड़ा भी बैठ जाए पहले खूब सारी भीड़ हो आँखें खोल के बैठें हमको लेकिन किसी से कोई सरोकार नहीं रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है हमको उससे कोई सरोकार नहीं वहाँ बैठे वहाँ ध्यान लगा सकते हैं हम कई लोगों के बीच में आप खुली रखी है बैठे देख रहे हैं आंख निर् निर्निमेश निर, देख रहे हैं आंखें पलक बिना झपकाए देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान अंदर है कि देख कौन रहे इतना हल्ला हो रहा, इसको रहा? है, है इसको सुन कौन रहे इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है इसको सुन कौन रहे जब हम इस चीज़ पर हमारा ध्यान भीतर की तरफ चला जाता है तो वो क्षण भर के लिए हमारी सांस रुक जाती है ये करके देखना ऐसा हो जाएगा क्षण भर के हमारी सांस लेना भूल जाएंगे थोड़ी सी देर के लिए सांस रुक जाती है और जैसे ही सांस रुकती है हमारी कुंडली अंदर से जागृत होने लगती है कुंडली में हमारी प्राण शक्ति प्रवेश करने लगती है जब प्राण शक्ति जब श्वास के रूप में जब बाहर भीतर हो रही थी ये अपने आप धीमी होते हुए रुक जाती है जब गहराई से चिंतन अपने भीतर करते हैं श्वास रुक जाता और ये रुकी हुई श्वास प्राण को जागृत कर देती है और प्राण हमारे सुषुम्ना नाड़े में प्रवेश कर जाता है ये तो हमारी तीसरी धारणा है और उसमें एक क्षण मार्ग के अंदर हमको इस संसार की विहिन्मता और मेरे को और एहसास होने लगता है फिर मैं परमेश्वर ये चीज 112 धारणाएं हो सकता है आपको आपको ये पसंद नहीं आई आपके अनुकूल न फिर आगे धारणा आएगी ऐसी धारणाओं में से निश्चित शिव कहते हैं मैंने जितने दुनिया में इंसान बनाए कोई एक न एक धारणा उसके लिए जरूर है अगर तुम कहते हो तो नहीं, नहीं एक सौ बारह सब सुन ली मेरे कोई काम कि नहीं इसका मतलब तुमने प्रयास करते ही नहीं देखा कि कौन सी आपके लिए अनुकूल है आपके लिए एक न एक धारणा अनुकूल अवश्य है अगर आप सबका प्रयास करते चलो जो जो धारणाएँ हमारे को हमारे सामने आते चली जाती हैं उन धारणाओं का घर पर जाकर प्रयास करें कम से कम बीस पच्चीस मिनट रोज करें आधी घड़ी एक घड़ी जितना समय निकाल सके लेकिन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई धारणा पर हमारा दिल धड़पना लगेगा मालूम पड़ जाएगा बस ये यह, यहाँ कुछ बात होती मेरे घूमठे खड़े हो जाते है जब मैं नहीं सकता मेरे अंदर सब संसार का दृश्य बदल जाएगा आपको सब कुछ शिवमय दिखाई देना लगेगा दिखेगा ऐसे कि कुर्सी रखे फूल है, रखे हैं दुनियादारी सब दिखाई देगी लेकिन दृष्टि बदल जाएगी उनको देखने तो दृष्टि बदल जाएगी जैसे आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो नया अनजान आएगा एक व्यक्ति बैठा है इनको देखेगा उसकी देखने की नज़र अलग है मैं इन आदमियों को अंदर से जानता हूँ कि ये कैसा है मेरी दृष्टि अलग जब इस संसार के सत्य को आप जानोगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी जब आप सत्य को नहीं जानते तो आज भी देख रहा हूँ ये तो कुर्सी है ये तो बदमाश है और ये तो बेईमान आदमी ये तो अपने वाला है अपनी पार्टी का आदमी है आपकी दृष्टि लेकिन जब आपकी दृष्टि बदलेगी तो उस सब के अंदर आपको शिवत्वता दिखाएगी तो उस दृष्टि बदलने का ही और जैसे दृष्टि बदलती परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है हमको और उस अनुग्रह को प्राप्त करने के एक सौ विधि कोई ना कोई एक आपके लिए जरूर चौथी विधि में हमने कहा था कि बाहर की तरफ सांस को रोक लेते हैं या भीतर की तरफ सांस को रोक लेते हैं तीसरी में अपने आप सांस रोकी थी यहां पर हम जान रोक लेते हैं और जब सांस को रोकते हैं तो हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाता है जब एकाग्रता और विचारहीनता आ जाती है उसके बाद हमारी कुंडलिनी अंदर से जागृत हो जाती है जब हम ध्यान को बाहर श्वास को बाहर रोकते हैं या भीतर रोकते हैं तो इसको बाहरी कुंभक या भीतरी कुंभक बोलते हैं और ऐसा करने से हमारा एहसास परमेश्वर का प्रबल होने लगता है अब जो पाँचवीं धारणा हमने पढ़ी थी वो थी अक्रम कुंडलिनी की अक्रम कुंडलिनी इसमें क्या कि हम जब शांत चित्त बैठे हैं हम भावना करते हैं कि हम जहां बैठते हैं जो बैठने की जगह है हमारी हमारा जो आधार वो मूलाधार कहलाता है उस मूलाधार में एक बिंदु है केंद्र में इस बिंदु से एक विद्युत लता निकलती है बिजली कौनती है जैसे आपने आसमान में बिजली चमकते देखी होगी कि एकदम तेजी से बिजली चमकती वो बिजली चमकती हमारे के रीढ़ की हड्डी से होती है सीधे सीधे सिर के ऊपर और हमने देखा है कई बार आसमान में बिजली चमकती है कौनती है एकदम उसके बेसिर पैर के आकार बनाती है और एकदम गायब हो जाती है। ऐसे ही वो सीधे सीधे हमारे मूलाधार से निकलती है और एक सेकंड में ब्रह्म से बाहर निकल के अंतरिक्ष में विलीन हो जाती तो ये लगातार हम जब भावना करते हैं तो ये भावना हमें अंदर परमेश्वर का सर्वोच्च एहसास सर्वोच्च अनुभव वो हमको दे सकते ये कुंडलिनी सचमुच में एकाएक जागृत हो जाती है। जब हम कर, सतत्य भावना करते हैं तो अभ्यास के द्वारा ये कुंडली इसको अक्रम कुंडली क्यों कहते हैं ये किसी फॉर्मेलिटी से नहीं चलती कि अब यहाँ से यहाँ तक आएगी फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी फिर यहाँ से, यहां फिर यहां से और इसी आकार में आएगी कि रीढ़ी हड्डी के आकार ये तो बिजली की गोंद की तरह कोई आकार वाकार का चित्ता करेगी किसी भी क्रम की चिंता नहीं करेगी और सीधी सीधी यहाँ से निकल है इसलिए इसको अक्रम कुंडली कहते हैं यानी किसी भी औपचारिकता से मुक्त है और सीधी सीधी निकल जाएगी ये हमारी पांचवी धारणा जिसको हम क्रम कुंडली अक्रम कुंडली कहते हैं इसके अगली जो धारणा छठी चा। उसको हम क्रम कुंडलिनी कहते हैं क्रम कुंडलिनी इन सबके श्लोक हैं इसमें जवाब सबके श्लोक में तो क्रम कुंडलिनी धीमे धीमे जैसे हमने दीपावली में वो पोठी जलाती मछी जले है न धीरे से उसकी आग सुलगती फिर उसकी आग तेज होने लगती है फिर उसकी आग और तेज होने लगती है उसकी आग बहुत तेजी से होके फिर ऊपर तक उड़ने लगती है है ना ये क्रमशः हमारे मूलाधार से निकलने वाली स्थूल विद्युत धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से एक एक, एक चक्र को भेजती है और उन चक्रों को भेदते हुए अंत में ब्रह्मरंद्र से बाहर निकल जाती है लेकिन हर चक्रों को भेदते हुए वो सूक्ष्म सूक्ष्म होती चली जाती है और जब यहाँ से निकलती है तो इतनी अति सूक्ष्म निकलती है और उसकी विद्युतता यहाँ पर समाप्त हो के वो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है इसको क्रम कुंडली यानी वो मूलाधार से निकलती है और हमारे समस्त ऊर्जा चक्रों को प्राणिक चक्रों को भेदते हुए वो हमारे ब्राह्मण अंदर से ऊपर निकल जाता यह हमारी क्रम कुंडली निकल जाता अब इसके बाद सातवीं जो धारणा है इस धारणा का थोड़ा सा महत्व भी समझ लें अपन उसके बाद इसको समझ लें सातवीं धारणा ऐसा है कि शिव ने जब संसार बनाया तो उसने अपना गौरव नीचे, नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे करता चला आप समझ सकते हैं शिव के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है वो अपने आप में परिपूर्ण है उसको ऐसा तो नहीं कि मेरे को प्यास लग रही है मेरे को भूख लग रही है कि मेरे को रोना आ रहा है किसी का करना चाहिए क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है पर उसको ऐसा नहीं कि मेरे को बच्चा पैदा करना को चाहिए उसको ये भी नहीं कि मेरे को मकान चाहिए क्योंकि वो सब कुछ तो वही है मकान भी वही है बच्चा भी वही है खुद भी वही है पत्नी भी है। उसकी पत्नी जो है माँ वो भी तो वही है वो अपने आप से विलप संसार को देखता ही नहीं जब कुछ ही नहीं जो दूसरा है तो उसको चाहिएगा क्या वो अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है लेकिन जैसे संसार बनता जाता है वह अपनी स्थिति नीचे गिराता जाता है संसार के रूप में भी शिव है लेकिन यहाँ पर हम पूर्णतः अतृप्त हैं अधूरे हैं शिव पूर्ण हैं है। है। हम शिव होते हुए भी जीव होते बन जाते हैं जब अपनी ही शक्ति से सीमित हो जाते हैं तो जब हम सीमित हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि जो हमारे सबसे निचली जो स्थिति है वो क्या हमारी जो सबसे निचली स्थिति है वो है कि हम इस संसार को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वो हमारी सबसे निचली स्थिति कि संसार को चलाए जाओ चलाया जाओ चलाए जाओ हमारे हृदय के अंदर इतनी प्रबल कामना भर दी गई है कि संसार को चलाए रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो मरने मारने उतार हो जाते हैं इसलिए सबसे नीची चीज़ है जन्माग्रह जन्माग्रह रहने हमारे जननांग जो जननांग हैं वो हमारे मनुष्य के वो हमारी सबसे अंतिम क्रिएशन है परमेश्वर की वो भी परमेश्वर स्वरूप ही हैं लेकिन वो जब परमेश्वर स्वरूप है जब हम उसको उस रूप में जाने आज हम जिस रूप में जानते हैं या उपयोग करते हैं जब परमेश्वरता हमने हमें नहीं और हम नहीं जानते हैं उस समय ये सबसे अंतिम संरचना है जन्माग्र बोलते हैं इसको जन्माग्र का मतलब होता है हमारे जननांग और उन जननांगों से हम इस संसार को बढ़ाए चले जाते हैं। तो वहां से हम ध्यान शुरू करते हैं आप क्यों ऐसा करते हैं हमको शिव तक की यात्रा करनी है तो हमको नीचे से समेटते हुए बड़ा इसको ऐसा समझ लो कि आप मेले में गए आपने एक दुकान लगाई, जूते की दुकान लगी और जूते वहाँ तक फैला दिए इधर वहाँ तक फैला दिए आपने 25 फिट की दुकान खरीद ली फैला दिए, अब आप आपको संध्या होने लगी अब आप आपको लगाया है कि दुकान समेटनी है तो कहाँ से समेटना शुरू करो जहाँ आखिरी में है वहीं से समेटना शुरू करो उसको छोड़ थोड़े जाना है आपने सबसे पहले उसको अंदर खींचना है जो बहुत दूर चला गया है क्योंकि अंदर का तो कुछ रह भी जाएगा तो हम बाहर में समेट लेंगे नहीं भी समेटेंगे तो यही पड़ा रहेगा लेकिन जो बाहर फैला दिया है उसको तो पहले अंदर लाना पड़ेगा ऐसे ही जो हमारे क्रम में परमेश्वर जो सबसे दूर है उसको हम सब सबसे पहले समेटना है और सबसे पहले उसको अपने में शामिल करना उसके बाद उसके पास फिर उसके पास फिर उसके पास ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हमको अपनी दुकान अवेल में तो ये संसार की दुकान में जन्माग्र सबसे पहली चीज़ है जिसको हम कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ईश्वर से दूर लेके जा रही है हमारा को क्योंकि ये हमको संसार से दूर भगाने के लिए लगातार संसार को बढ़ाने की प्रयास करती जा रही है तो उसको वहाँ से शुरू करेंगे हम उसको पकड़ेंगे उसके बाद में हम उस, हमारा ध्यान करेंगे मूल पर मूल है हमारा जो आधार जहाँ पर हम बैठे हैं उसके बाद कंद कंद को हमारे मेडिकल लैंग्वेज में सेक्रल प्लेक्सस बोलते हैं ये हमारे रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है उस जगह पर एक तिकोनी सी हड्डी होती है सेक्रम बोलते हैं उस तिकोनी सी हड्डी के आसपास एक नाड़ियों का जाल होता है जो ऊपर से आने वाली जानकारियों को बांटता है और नीचे पैरों तक ले जाता है और यहाँ से आने वाली जानकारियों को वहाँ पर कंप्यूटेशन करता है एक प्रकार से कह सकते हैं टेलीफोन एक्सचेंज का काम करता है सारे दुनियाली जैसे महेश्वर में एक टेलीफोन एक्सचेंज जैसे पहले होते थे होते हो तो सारे गांव की खबर पहले वहाँ थी फिर वहाँ से वहाँ जैसे आप आपके पड़ोस में फ़ोन करोगे तो पहले टेलीफोन एक्सचेंज में आइए और वहाँ से फिर वहाँ जाइए इसी तरीके से वो एक गंद ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारी बहुत सारी नाड़ियाँ गुत्थम गुत्था है और जहाँ से फिर हमारी स्नायु तंत्र शुरू होती है नीचे से ऊपर की दिशा तो दूसरा है मूल तीसरा है कंद कंद वो प्लेक्सस है जिसको हम प्लेक्सस बोलते हैं तीसरा है नाभि जहां पर मणिपूरक चक्र होता है नाभि का स्तर तो ये चार जो हैं स्तर इनको हम बोलते हैं कि स्थूल क्यों बोलते हैं स्थूल क्योंकि ये भिन्नता की दिशा में सबसे प्रबलतम अंग ये प्रबलतम जगह है जहां पर कि भिन्नता का बोलबाला है जहां भिन्नता सबसे ज्यादा है हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे भिन्नता कम होती जाएगी संसार अब हम इसके बाद में आएंगे उस स्तर पर जो देवी का स्तर है वो तीसरा शिव का स्तर है अभी हम जीव के स्तर पर बात करें तीन स्तर हैं एक जीव का स्तर एक देवी का स्तर और एक शिव का स्तर इसके दूसरे नाम है स्थूल या अपर दूसरा है, है सूक्ष्म या परापर और तीसरा है परा या सर्वोच्च स्तर या शिव का स्तर तो हम जीव के स्तर से उठ शिव के स्तर तक जा रहे हैं तो हमारा ध्यान क्रमशः इन बारह स्टेशनों पर बढ़ाते जाएंगे सबसे पहले स्थूल रूप से ध्यान करेंगे जन्माग्रह मूलाधार कंद नाभ फिर उसके बाद में हृदय अब जो अगले पांच स्तर हैं ये देवी के स्तर भैरवी के स्तर या परापर के स्तर हैं, जो संसार को एक तरफ संभालते हैं शिव को एक तरफ सम्भालते हैं देवी संसार को भी संभालती है शिव को भी संभालते तो दोनों को जोड़ने वाला स्तर है अगर इस स्तर से यहाँ तक आ गए हम तो हमने आधी यात्रा प्राप्त कर पूरी कर ली क्योंकि हमारी टारगेट क्या है परमेश्वर शिव के स्तर तक जाने की इसलिए सबसे पहले जनमार्ग्र मूल कंद और नाभि यहाँ तक के स्तर जो भिन्नता के प्रबल वाहक हैं, इन स्तरों पर सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है हृदय कंठ तालु भ्रूमध्य लाट ये पांच स्तर रद्द है कंठ तालु भ्रूमध भ्रूमध्य ना दोनों आंखों के बहों के बीच जहां तिलकलाट औरे लाट ये जो स्तर है ये देवी के स्तर है या भेद अभेद के स्तर है भेदा भेद बोलते हैं इसको या मध्य स्तर है या सूक्ष्म के स्तर है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म से पहले है अब इसके बाद के जो स्तर है वो शिव के स्तर हैं इसके बाद आएगा ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी ये तीनों स्तर परमेश्वर शिव के ब्रह्मरंध्र यानी हमारे जहाँ पर कि हम लोग हिंदू लोग चोटी रखते हैं वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है इसके बाद शक्ति जो हम शक्ति पर ध्यान करते हैं तो शक्ति शुद्ध शक्ति वहाँ पर शक्ति का कोई आधार नहीं शक्ति को हम अगर देखें एक रेल का इंजन बहुत शक्तिशाली है लेकिन उस रेल के इंजन के सापेक्ष हम उस शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं शुद्ध रूप से शक्ति का अंदाज नहीं लगा सकते एक हम के तो बहुत पहलवान आदमी है लेकिन हम को उस पहलवान की ही तुलना में उस शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं उस पहलवान को हटाते तो फिर कहते तो पहलवान की शक्ति कहाँ है फिर हम अंदाज नहीं लगा पाते क्योंकि हमारी बुद्धि सोच नहीं पाती लेकिन यहाँ पर जो शक्ति की बात हम कर रहे हैं वो शक्ति है बिना किसी पात्र की जिसमें हम कहें कि ये शक्तिशाली है हम कहते हैं ये बम बहुत शक्तिशाली है लेकिन हम बम को हटा दें और बम की शक्ति की कल्पना करें ये बम में हटा दें लेकिन बम में कितनी शक्ति उस शक्ति के ऊपर ध्यान करें ये ध्यान करना आरंभ में हमारे लिए संभव नहीं क्योंकि हमको ध्यान करने के लिए आसरा चलिए होता है क्योंकि हम सब लोग मन से ध्यान करते हैं और मन को हमेशा सहारा चाहिए आप कभी शांत चित्ते बैठ कर सोचना कि क्या कभी मन बिना किसी सहारे के सोच सकता मन सतत कुछ न कुछ सहारा मांगता मन मानता है ये कभी दोस्त के बारे में सोचेंगे कभी दुकान के बारे में कभी पत्नी के बारे में घर परिवार रुपया पैसा ज़मीन जायदाद कुछ न कुछ कुछ न कुछ का मन करेंगे लेकिन क्या कभी हो सकता है बिल्कुल कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे बल लेकिन हम सोच रहे हैं बहुत मुश्किल है ना क्योंकि ये चीज़ हो सकती है जब हम समाधि के स्तर तक आ जाता नहीं जब शांत हो जाता विचारों से मुक्त हो जाता है उस समय हम बिना आधार के सोचते तो बिना आधार के शक्ति के बारे में जब सोचता जाता है तो शक्ति अपने आप में एक ठोस चीज़ होती है शक्ति को बोलते हैं शेवीमुख बोलते हैं तो फिर शक्ति ही आपको शिव तक ले जाएगी शक्ति शेवी मुख इसलिए कही जाती है कि अगर आपने शक्ति को पकड़ लिया तो शिव तो पकड़ में आ क्योंकि उनसे दूर भाग के कहीं जा ही नहीं सकते तो शेवीमुख कहलाने के कारण शक्ति ही शिव का प्रथम प्रवेश द्वार इसलिए शक्ति शुद्ध शक्ति पर ध्यान और उसके बाद में एक व्यापिनी शक्ति जो व्यापिनी का मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मांड में उसके सिवा हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता कि वही शक्ति पूरा ब्रह्मांड है फिर हमको उसके अगले क्षण ये बोध अपने आप हो जाता है उसका कोई शब्द नहीं कि सब कुछ शिव क्योंकि जब सब कुछ शक्ति है तो शक्ति और शिव तो अलग हो ही नहीं सकती दोनों में कोई भेद नहीं इससे शक्ति और शिव के अभेद के रूप में पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई देने लगता तो ये कहाँ से चले हम हम चले जननांगों से चले बुदाद तक चले उसके बाद में सेकर से नाभि के नीचे जो हमारा स्नायु तंत्र का निचला आरंभ निचला हिस्सा है वहाँ तक गए और वहाँ से ऊपर नाभी तक आए अब ये नाभी और उसके निचला हिस्सा प्रबलतम भेद का वाहक है यही संसार को चलाता है नाभि के निचला हिस्सा हमारा संसार को चलाता है प्रबलतम संसार के दिशा में खींचता है चुंबक की तरह यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ये दोनों है संसार में भी, भी ले जाता है परमेश्वर की तरफ ले जाता है इसके ऊपर है आपकी मोहब्बत परमेश्वर से है तो परमेश्वर ले जाए आपके इस मोहब्बत संसार है संसार संसार तो संसार की तरफ जाएगा आप नीचे गिरोगे संसार की तरफ अगर यहाँ से आपकी मोहब्बत परमेश्वर की है तो ऊपर ले जाएगा इसलिए ये वाला जो हिस्सा है बीच का ये सूक्ष्म या परापर का हिस्सा है ये दोनों काम कर सकता है एक, एक, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर अब आपकी इच्छा किधर जाना चाहिए तो आप जिधर ले जाना उधर जा सकता है हिस्सा तो ये हिस्सा है हृदय कंठ तालु भ्रुमद लगाट और इसके बाद के जो हैं तीनों हिस्से वो परमेश्वर शिव उन शिवत्वता के अनुभव के लिए अगले तीन स्तरों पर ध्यान तो हमको ये ध्यान पहले हम मोटे रूप में करते सबसे पहले जननांगों का फिर वहां से गुदादवार का फिर सेक्रल पेक्सल सेना कंद का जहां पर कि नीचे गठान है रीढ़ की हड्डी का अंत में वहां से फिर हम ऊपर ध्यान बढ़ाते हैं मणिपुरक चक्र तक नाभिक नाभिक वृदय पर तो जैसे जैसे ध्यान ऊपर चलाता जाता है जैसे वैसे हमारी की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब हम इस चीज़ को शब्दों में कम समझ सकते खुद करेंगे तो उस अनुभव से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम रहता कैसे तैरने की क्या गणित है पर वो अच्छे तैर लेते क्योंकि वो वास्तव में तैरें हैं वास्तव में पानी में उतरे हैं और कई लोगों को बहुत अच्छा मालूम है कैसे तैरना चाहिए पर वो खुद अच्छे तैरना नहीं है इसलिए करना महत्वपूर्ण है जानना भी महत्वपूर्ण है लेकिन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए इस प्रयोग को जब हम करेंगे तो हमारी ऊर्धति होती है कुंडलिनी जागती है ऊर्धवगति होती है राधे परमेश्वर को प्रेम करने लगता और धीमे धीमे उसका एहसास हो जाता है क्योंकि एहसास करने वाले का एहसास आसान नहीं है इसलिए इस प्रकार की विधियों का उपयोग करना जरूरी है शब्दों में हमको बात समझ में कितनी भी कम आए लेकिन विधि अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम निश्चित रूप से हमारे जहन में उतरेगा करना हमारी जवाबदारी है सतत करना कब होगा इसकी हमको कभी चिंता नहीं करना कि कब होगा हम तो हर विधि का प्रयास करते चले जाए हर विधि को प्रयोग में लाने का प्रयास करें कोई ना कोई विधि आपके लिए जरूर बनी इतनी अच्छी अच्छी विधियां हैं आगे 112 हैं अभी तो अपनी शुरुआत है इसके आगे एक विधि है भ्रूक्षेप की विधि जो हम आठवीं विधि यहां पर यद रखें अब इस भू शब्द की विधि के बारे में समझें। जब संसार बना तो सबसे पहले संवित या ना चेतना चेतना है ना शिव सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले संवित प्राण में बदला याने परमेश्वर ने चेतना ने सबसे पहले अपना रूप क्या धरा प्राण का अगर श्रीमद् भागवत पुराण का था कभी पढ़ी हो अपन ने तो उसमें कहते हैं कि परमेश्वर को दुनिया बने कोई हलचल नहीं उसने पुतले बनाए वो भी हिले न ढुलें फिर वो खुद को प्राण में बदल के उसमें प्रविष्ट हुए तब जाके इंसान बनाया हिला जीव जंतु बनाया वो हिले डुले क्योंकि जब तक उसमें प्राण नहीं था तब तक उसमें कोई हलचल नहीं थी तो जब वो स्वयं को प्राण के रूप में उसमें प्रविष्ट हुए तो प्राण क्या है एक परिवर्तित चेतना जो चेतना है जो परिवर्तित हो चुकी है तो आज हमारे पास क्या है प्राण है इसके पहले कि हम शरीर छोड़े प्राण हमारे पास है हम इसका उपयोग इसको वापस चेतना में बदल के उस चेतना के अनुभव के लिए ले, ले सकते ये इसका सिद्धांत भ्रूट क्षेपण बोलते हैं इसको यानी इसको हम प्राण को पकड़ें और प्राण को चेतन्य में बदल दें कैसे कर सकते हैं कि ऐसा करने के लिए पहले हम अपने ब्रह्मरंद्र पर ध्यान करते हैं और अपने सारे प्राण को यहाँ पर एकत्रित करने की भावना करते हैं जब प्राण ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर उठता है तो प्राण को प्राण बनाए रखने के लिए एक दबाव है एक सीमा है जहाँ तक वो प्राण प्राण बना रहता है वो दबाव जैसे ही अगर हटता है तो प्राण चैतन्य चैतन्य बन जाता है ये योगी कहते हैं कि यहां पर भ्रूमध्य में एक पुल है सेतु है जिस सेतु को अगर प्राण पार करता है तो वो चैतन्य हो जाता है तो हम सतत अपने प्राण को ऊपर एकत्रित करने का भावना करते हैं कि हमारे सारे प्राण एकत्रित होते जा रहे हैं और एकाएक जब सारे एकत्रित हो गए हैं पूरा प्राण एकत्रित हो गया तो हम उसको एकाएक इस से बाहर निकाल देते और वो हमारे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाता है वो एकाएक एक वो व्यापनिक स्त हो जाते हैं एकाएक हमको परमेश्वर शिव का एहसास हो जाता है इसके लिए हम लगातार कहते हैं कि हमारे ब्रह्मरंद्र को प्राणिक शक्ति से भरने का सतत प्रयास करते चाह और जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तो भ्रूक्षेप करिए ना कि भ्रूक्षेप का मतलब होता है कि उस पुल को पार कर जाइए जिसमें पुल के इस तरफ प्राण है पुल के उस तरफ चैतन्य है शिव है उस पुल को एक झटके से पार कर जाए जब झटके अब इसकी कुछ विधियां कहते हैं कि कुछ उसमें गुरु है लेकिन अब खो गए हैं पहले जो लोग करते थे वो अपने शिष्यों को बताते थे लेकिन गोपनीय रखते थे बोलते हर किसी को बताने की बात नहीं तो वो शिष्य और गुरु की जो परंपरा से भूक्षेप का जो ज्ञान था कि कैसे उसको उस पुल को उस सेतु को झटके से पार करना ताकि प्राण सभ में क्षणभर में बदल जाए उस विधि के बारे में जो अधूरा ज्ञान आज उपलब्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अपने इस अज्ञान को हम अपने आप भी मिटा सकते हैं ये ध्यान से समझ लेना कि वो परंपरा भले ही हो गई हो लेकिन हमारे अंदर का शिव कहीं नहीं खोया सारी परंपराएं उसी शिव ने पैदा करी सारी परंपराएं उन्होंने ही दी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कुछ नहीं खोता क्योंकि वो खोया भी है तो खो के आपके अंदर ही बैठा अगर कुछ खो भी गया तो खो के जाएगा कहाँ इस ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकता और वो ब्रह्मांड आपके अंदर है? शुरू रूप क्योंकि शिव ही समस्त ब्रह्मांड का जनक है और वही इस ब्रह्मांड को थामे हुए है तो शिव से बाहर क्या जाएगा इसलिए आपके भीतर से वो विधि कभी न कभी अपने आप आ जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे अगर आपको ये विधि जमती है रुचिती है कि हम प्राण को एकत्रित करें और हमारे यहाँ पर एक सेतु है उस सेतु से बाहर करके उसको हम पूरे ब्रह्मांड में फैला दें तो चेतन चैतन्य कभी सीमा में नहीं रह सकता वो एकदम पूरा ब्रह्मांड है तो एक विस्फोट की तरह यहाँ से निकलेगा और सारा प्रमाण में फिर तो इस विधि को अगर हम अपनाने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे लिए असंभव नहीं है तो ये भ्रूक्षेप की विधि तो आज चूँकि समय अपना परमिट नहीं करता इसलिए मैं आज का मात्र बात यही तक करता तो हूँ अगली नवा और उसके आगे की विधियाँ अपन अगले हफ्ते से नियमित से आरम्भ